देवी भागवत देवताओं का बृहस्पति जी से परामर्श व्यास जी कहते हैं राजन तदनंतर नहूस ने सुना कि सची बृहस्पति की शरण में चली गई है तब वह उनके ऊपर भी झल्ला उठा उसने देवताओं से कहा यह बिल्कुल निश्चित है कि मेरे हाथ बृहस्पति का वध होकर रहेगा कारण मैंने सुना है इस मूर्ख ने अपने घर में सची को सुरक्षित रहने की व्यवस्था कर रखी है उस समय नहुष की आकृति महान भयंकर हो गई थी वह क्रोध से जल उठा था उसकी ऐसी स्थिति देखकर देवता और ऋषि सामनीति का प्रयोग करते हुए नहुष से कहने लगे राजेंद्र प्रभो तुम क्रोध दूर करो यह खोटी बुद्धि सर्वथा त्याज्य है पराई स्त्री के साथ प्रेम करने की धर्मशास्त्रों में घोर निंदा की गई है सचि परम पतिव्रता है उनका आचरण बड़ा ही पवित्र है राजन इस समय तुम्हें त्रिलोकी का राज्य सुलभ है तुम बड़े धार्मिक राजा हो यदि तुम जैसा नरेश धर्म से विचलित हो जाएगा तो निश्चय है कि प्रजा नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी राजा को चाहिए कि सम्यक प्रकार से सदाचार का पालन करे राजेंद्र जब पति पत्नी दोनों में समान प्रेम होता है तभी दोनों अत्यंत सुखी होते हैं अतएव देवेंद्र तुम्हारे मन में परायी स्त्री से मिलने की जो इच्छा उत्पन्न हुई है उसे त्याग दो श्रेष्ठ आचरण का पालन करो क्योंकि इस समय तुम एक महान श्रेष्ठ पद पर प्रतिष्ठित हो पाप कर्म करने से संपत्ति राजीण होती है और पुण्य करने से बढ़ती है, इसलिए कर्म का परित्याग करके तुम्हें सात्विक बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए नहुस ने कहा देवताओं शची मेरे पास आ जाए ऐसा करने से तुम्हारी तो बड़ी भलाई होगी ही वह भी परम सुखी हो जाएगी ऐसा न होगा तो मेरी अशांति का समन नहीं हो सकता यह मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल सच्ची बातें कह रहा बिना अथवा बल किसी भी उपाय का का प्रयोग करके तुम शची को लाने का प्रयत्न करो। उस समय नहुष काम से आतुर हो गया था उसकी यह बात सुनकर अत्यंत भयभीत हुए देवताओं और मुनियों ने उससे कहा ठीक है शांतिपूर्वक इंद्राणी को हम तुम्हारे पास ले आएंगे यो कहकर वे देवता और मुनि बृहस्पति जी के आश्रम पर गए और उन्होंने सब बातें उनको सुना दी राज जी कहते हैं देवताओं की बात सुनकर बृहस्पति जी ने उन्हें उत्तर दिया परम साधी सची मेरे यहाँ शरणार्थी बनकर आई है मैं इनका त्याग नहीं करूँगा एक उपाय है एक बार सची राजा नहुष के सामने जाए और उससे कहे कि मैं तुम्हारा सेवा अवश्य करूँगी परंतु पहले यह पता लगा लूँ कि मेरे पति जीवित हैं जीवित तो नहीं है संभव है मेरे पतिदेव इंद्र जीवित हों ऐसी स्थिति में मैं दूसरे को कैसे स्वामी बना सकती हूं अतः उन महाभाग को खोजने के लिए एक बार मेरे लिए वापस लौटना आवश्यक है इंद्राणी को चाहिए कि उस प्रकार कहकर नहुष को धोखे में डाल दे फिर जैसा मैं बताऊं उसके अनुसार पतिदेव को ले आने का प्रयत्न करना चाहिए इस प्रकार आपस में परामर्श करके जितने भी देवता थे वे सब के सब शची को साथ लेकर नहुस के पास पहुंचे जब उस इंद्र ने देखा कि देवता आगे और साथ में सची भी है, तब उसके हर्ष की सीमा न रही, वह ठहाका मारकर हंसा और सची से कहने लगा प्रिय चारुलोचने, इस समय मैं इंद्र के पद पर प्रतिष्ठित हूँ देवताओं ने मुझे यह गौरव प्रदान किया है अखिल भूमंडल का शासन सूत्र मेरे हाथ में है अतः अब तुम मेरी सेवा में आ जाओ नहुष के जो कहने पर इंद्राणी के शरीर में कपकपी छूट गई उसका हृदय आतंकित हो गया फिर संभल कर वे उससे कहने लगी देव देवेश्वर के पद पर शोभा पाने वाले नरेश आपसे मैं एक अभिलषित वर की याचना करती हूँ उस समय तक आप प्रतीक्षा करें जब तक कि मैं यह निर्णय न कर लूँ कि मेरे पति इंद्र जीवित हैं या नहीं क्योंकि इस बात का संदेह मेरे मन में बना हुआ है अभी तक मुझे ठीक ठीक पता ही नहीं कि उनका मरण हो गया अथवा वे कहीं चले गए शची ने जब इस प्रकार नहुस से कहा तब उसके मुख पर प्रसन्नता छा गई बहुत ठीक है ऐसा ही हो कहकर बड़े उत्साह के साथ नहुस ने शची देवी को वहाँ से जाने की आज्ञा दे दी उससे छुटकारा पाने पर इंद्राणी तुरंत देवताओं के पास गई और उनसे कहा आप लोग बड़े उद्यमशील पुरुष हैं अब मेरे पतिदेव को यहां लौटा लाने का प्रयत्न कीजिए शचि देवी की इस पवित्र एवं मधुर वचन को सुनकर देवता बड़ी सावधानी के साथ इंद्र के विषय में विचार करने लगे